पत्रावली श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे वाशिंगटन सत्ताइस अक्टूबर अठारह सौ चौरानवे श्री आला सिंगा तुम्हें मेरा सुभाषीर्वाद इस बीच तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा कभी कभी मैं तुम लोगों को चिट्ठी द्वारा डांटता हूँ इसके लिए कुछ बुरा न मानना तुम सभी को मैं किस हद तक प्यार करता हूँ यह तुम अच्छी तरह जानते हो तुम मेरे कार्यकलाप के बारे में पूर्ण विवरण जानना चाहते हो कि मैं कहां कहां गया था क्या कर रहा हूं, साथ ही मेरे भाषण के सारांश भी जानना चाहते हो साधारण तौर पर यह समझ लो कि मैं यहां वही काम कर रहा हूं जो भारतवर्ष में करता था सदा ईश्वर पर भरोसा रखना और भविष्य के लिए कोई संकल्प न करना इसके सिवा तुम्हें याद रखना चाहिए कि मुझे इस देश में निरंतर काम करना पड़ता है और अपने विचारों को पुस्तक का लिपिबद्ध करने का मुझे अवकाश नहीं है यहाँ तक कि इस लगातार परिश्रम ने मेरे स्नायुओं को कमजोर बना दिया है और मैं इसका अनुभव भी कर रहा हूँ तुमने जीजी ने और मद्रासवासी मेरे सभी मित्रों ने मेरे लिए जो अत्यंत निस्वार्थ और विरोचित कार्य किया है उसके लिए अपनी कृतज्ञता में किन शब्दों में व्यक्त करूं, लेकिन वे सब कार्य मुझे आसमान पर चढ़ा देने के लिए नहीं थे वरन तुम लोगों को अपनी कार्य क्षमता के प्रति सजग करने के लिए थे संघ बनाने की शक्ति मुझमें नहीं है मेरी प्रकृति अध्ययन और ध्यान की तरफ ही झुकती है मैं सोचता हूं कि मैं बहुत कुछ कर चुका अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ और उनको थोड़ी बहुत शिक्षा देना चाहता हूँ जिन्हें मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा है अब तो तुम जान ही गए ही कि तुम क्या कर सकते हो क्योंकि तुम मद्रासवासी युवकों ने वास्तव में सब कुछ किया है मैं तो केवल चुपचाप खड़ा रहा मैं एक त्यागी सन्यासी हूं और मैं केवल एक ही वस्तु चाहता हूं, मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोष सकता है और न अनाथों के मुँह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुँचा सकता है किसी धर्म के सिद्धांत कितने ही उदात्त एवं उसका दर्शन कितना ही सुगठित क्यों न हो जब तक वह कुछ ग्रंथों और मतों तक ही परिमित है मैं उसे नहीं मानता हमारी आंखें सामने हैं पीछे नहीं सामने बढ़ते रहो और जिसे तुम अपना धर्म कहकर गौरव का अनुभव करते हो तो उसे कार्य रूप में परिणित करो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे मेरी ओर मत देखो अपनी ओर देखो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं थोड़ा सा उत्साह संचार करने का साधन बन सका इससे लाभ उठाओ इसी के सहारे बढ़ चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रेम कभी निष्फल नहीं होता मेरे बच्चे कल हो या परसों या युगों के बाद पर सत्य की जय अवश्य होगी प्रेम ही मैदान जीतेगा क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो ये सब गरीब दुखी दुर्बल मनुष्य के ईश्वर नहीं है इन्ही की पूजा क्यों नहीं करते गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो प्रेम की असाध्य साध शक्ति पर विश्वास करो इस झूठे जगमगाहट वाले नाम यश की परवाह कौन करता है समाचार पत्रों से क्या छपता है क्या नहीं इसकी मैं कभी खबर ही नहीं लेता क्या तुम्हारे पास प्रेम है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 यह उनकी भूल है मेरे मित्र इस समय वहाँ जो उत्साह पैदा हुआ है वह किंचित देश प्रेम भर ही है उसका कोई खास मूल्य नहीं यदि वह सच्चा उत्साह है तो बहुत शीघ्र देखोगे कि सैकड़ों वीर सामने आकर उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं अतः जान लो कि वास्तव में तुम्ही सब कुछ किया है और आगे बढ़ते चलो मेरे भरोसे मत रहो अक्षय कुमार शाह लंदन में है उन्होंने लंदन से कुमारी मूलर के यहाँ आने को मुझे सादर निमंत्रित किया है और मुझे आशा है कि आगामी जनवरी अथवा फरवरी में वहां जा रहा हूं भट्टाचार्य मुझे आने के लिए लिखते हैं विस्तृत कार्य क्षेत्र सामने पड़ा है धार्मिक मत मतान्तरो से मुझे क्या काम मैं तो ईश्वर का दास हूँ और सब प्रकार के उच्च विचारों के विस्तार के लिए इस देश से अच्छा क्षेत्र मुझे कहाँ मिलेगा यहां तो यदि एक आदमी मेरे विरुद्ध हो तो सौ आदमी मेरी सहायता करने को तैयार हैं। सबसे अच्छी जगह यही है जहां मनुष्य मनुष्य से सहानुभूति रखते हैं और जहां नारियां देवी स्वरूपा हैं प्रशंसा मिलने पर तो मूर्ख भी खड़ा हो सकता है और कायर भी साहसी काथा डोल दिखा सकता है पर तभी जब सब कामों का परिणाम शुभ होना निश्चित हो परंतु सच्चा वीर चुपचाप काम करता जाता है एक बुद्ध के प्रकट होने के पूर्व कितने बुद्ध चुपचाप काम कर गए मेरे बच्चे मुझे ईश्वर पर विश्वास है साथ ही मनुष्य पर भी दुखी लोगों की सहायता करने में मैं विश्वास करता हूँ और दूसरों को बचाने के लिए मैं नरक तक जाने को भी तैयार हूँ अगर पाश्चात्य देश वालों की बात कहो तो उन्होंने मुझे भोजन और आश्रय दिया मुझसे मित्र का सा व्यवहार किया और मेरी रक्षा की यहाँ तक कि अत्यंत कट्टर ईसाई लोगों ने भी परंतु हमारी जाति उस समय क्या करती है जब इनका कोई पादरी भारत में जाता है तुम उसको छूते तक नहीं वे तो मल्लेक्ष हैं मेरे बेटे कोई मनुष्य कोई जाति दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकती भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका जब उसने इस म्लक्ष शब्द का आविष्कार किया और दूसरों से अपना नाता तोड़ दिया खबरदार जो तुमने इस विचार की पुष्टि की वेदांत की बातें बघाड़ना तो खूब सरल है पर इसके छोटे से छोटे सिद्धांतों को काम मिलाना कितना कठिन है तुम्हारा चिर कल्याण आकांक्षी विवेकानंद पुनः इन दो चीज़ों से बचे रहना क्षमता प्रियता और ईर्ष्या सदा आत्मविश्वास का अभ्यास करना विवेकानंद